कैसे काम बना आसान मशीनें चौथा भाग पुराने जमाने में बहुत भारी वजन जैसे कि चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था पेड़ों के तनों को जमीन पर बिछाकर उन पर वजन रख कर ठेला जाता था पत्थर से जो इमारतें बनती थीं, उनके लिए चट्टानों को पहाड़ों से काटकर इसी तरीके से लाया जाता था ऊपर के प्रयोग में तुमने देखा होगा कि इस तरीके से भारी वजन को दूर तक ले जाने के लिए यह जरूरी है कि पीछे छूट गई पेंसिल को उठाकर फिर आगे रखा जाए इस कारण से वजन को ठेलने की गति बहुत तेज नहीं हो सकती इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य ने पहिए का निर्माण किया सही सही कहना तो कठिन है की पहिए का निर्माण पहली बार कैसे हुआ संभव है कि पहिया बनाने से पहले किसी ने पेड़ के तनों से ऐसी व्यवस्था बनाई हो जिसमें खास बात यह रही हो कि तने साथ साथ चलते हो और तनों को पीछे से उठा कर बारे में सोचना कठिन काम नहीं रहा होगा यदि पहिए की खोज ना हुई होती तो तुम्हारे गांव और देश के जीवन पर क्या असर पड़ता इस विषय पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो और उसका सारा अपनी कापी में लिखो। एक की नोक को गर्म कर, उसे एक प्लास्टिक के बटन के बटन घुसा बीच दो अब पिन का मथा गर्म करो गर्म मथे को जमीन पर रखकर बटन को जोर से दबाओ, पिन का गर्म माथा बटन बटन के के बीच में में जाकर धस जाएगा। बटन और पिन मिलकर अब ये एक ड्राइंग ड्राइंग समान बन जाएंगे। इस सेंटीमीटर लंबी वाली रिफिल का टुकड़ा फिरो दो। ड्राइंग पिन की नोक को गर्म करके उसे दूसरे बटन के बीच में घुसा दो इसमें दोनों बटन चक्कों का काम देंगे उनके बीच की पिन का काम देगी रिफिल का टुकड़ा बेरिंग बन जाएगा इस तरह दो जोड़ी चिक्के बनाओ। इन चिक्कों के रिफिलो के ऊपर एक भरी मैचिस रखो और ऊपर से एक रबर का छल्ला छड़ा दो इस तरह मैचिस की एक गाड़ी बन जाएगी एक नई मैचिस लो उसकी मसाले वाली सतह को मेज पर रखकर उसे चलावो देखो कितना बल लगता है अब मैचिस की गाड़ी को चलावो किस स्थिति में अधिक बल लगता है क्यों ऐसे ही कई डिब्बों को जोड़कर कर रेलगाड़ी बनावो